भाइयों और बहनों कल तो मैंने आपको बताया था कि आज मैं यहाँ आ सकूंगा नहीं, नहीं उसमें मुझको शक है हो सकता हो तो, तो आ जाऊंगा ऐसे ही बोलने के बारे में था कल परसों ऐसे दिन तो आने वाले ही हैं कि जब मैं बोल नहीं सकूंगा और ना इतना घूम सकूँगा यूं तो डॉक्टर लोग तो ऐसे रहते हैं तो आज से ही सब बनाई करते हैं लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टरों के हाथ में नहीं हूँ ईश्वर के हाथ में पड़ा हूँ और मुझको ऐसा नहीं, नहीं है कि मोहनिंग हाँ है कि यहाँ जिंदा ही को ठीक है जिंदा रहा तो भी वही रखेगा और मर गया तो भी वही मारने वाला है उस पर मेरी अटल श्रद्धा कायम रहे और श्रद्धा में कोई भी देखने न डाल ये मेरी सबसे बड़ी भारी उम्मीद है आदमी को तो ग्लोबल पड़ा है और पीछे सब कहे कि देखो तो तो तो मानता है कि सचमुच ऐसा नहीं होगा तो ऐसा चलता है तो ऐसी दुर्बल आदमी पड़े हैं उनको तो सब अगर इबल करें तो वो तो जी जाता है ऐसी आपत्ति में भी निकल सकता है। मैं तो मेरी राम आपको खेली। मैं तो आपको दो चीज़ कह देना चाहता मैंने तो सचमुच मैं तो, तो अंग्रेजी में तो लिख डाला है तो लिखवाया पीछे मुझको तो ऐसा बिठाना की दिल कैसे चलेगा काम में तो पढ़ाई हूँ कर रहा हूँ उसको तो ताकत नहीं वो रखूँगा कभी इसको सुना दो उसका तर्जुमा करके और अगर ऐसा नहीं है मेरे में ताकत है तो बचे मैं जितना इसमें से, से याद रख सकूँ इतना मैं आपको सुना दूँगा बच्चा है तो आपके लिए है ऐसा ही नहीं ना इसमें से मैं बोलता हूँ तो हर जगह पे सारी हिंदुस्तान में लाखों आदमी सुन लेते हैं मैं क्या करता हूँ मेरी आवाज़ कैसी है तो लेता है आखिर से मैं तो प्रेम के बस हूँ तो उसको लगा कि चलो आज भी वो मेरी आवाज़ सुन दे तो अच्छा है और मैं तो ये मानता ही हूँ कि छत्तीस घंटा तक तो अपवास होता है वो कोई काम की चीज नहीं काम की नहीं है कि शरीर को अच्छा कर लेता है थोड़ा स्वच्छ करता है बाकी उसका कोई उपयोग नहीं है लेकिन उससे किसी को हानि तो पहुँचती नहीं है ये बात ठीक है कि उसे भविष्य के लिए तो उसको इकट्ठा करना चाहिए तो भगवान करवा लेता है उसमें क्या पड़ी है ये मेरा मानस है अब मेरे पास तो बहुत तार आ रहे हैं उसमें मुसलमान हैं काफी मुसलमान के तारा थे हर जगह से और यहाँ हिंदुस्तान से बाहर से भी काफी आए हैं तो उसमें से जितना हो सकता है वो तार तो मैंने पैदल जो को दे दिया है कि इसमें से चुन चुन कर छपा वो सब क्या छपाना था उससे क्या फायदा पहुंच सकता है कितने टिकनिक हैं है जिसमें से लोगों को भी शिक्षा मिल जाती है और एक तरफ एक तरह से तार ऐसे भी पड़े हैं वो कहते हैं बहुत विमय से लेकिन ऐसा कहते हैं कभी अपोड़ो हम हम सब कर लेंगे अभी ऐसे कोई अप्पास छूट सकता है वो तो छूट ही नहीं सकता वो तो मैंने कहा कि ईश्वर ने करवाया है ईश्वर को छोड़वाएगा दूसरी कोई ताकत मुझको अप्पास नहीं सकती है और वो ताकत तो तब काम कर सकती है कि जब जो मैंने आशाएं रखी है वो करें लेकिन एक मुद्रा वो टेलीफोन आ गया वो लिखी है कि यहाँ वो तो लाहौद में पड़ी है उनके मुसलमान काफी दोस्त थे हिंदू तो लड़की है ही है लेकिन कब से उसका रवाजी ऐसे रहा है और बाद लड़की तो है तो वो पूछली है वो तो व्याकुल तो बन गई है क्योंकि छोटी सी तब से मेरी गोद में पड़ी लिखी थी अभी तो बड़ी हो गई है हर जगह पे घूम सकती घूमती है, है अकेली ऐसी हो तो वो लड़की कहती है कि यहाँ तो मुझको सब मुसलमान पूछते हैं ऑफिसर लोग भी पूछते हैं कि अच्छा ये जो गांधी कर रहा है हम समझ गए कि वो तो हमारे वास्ते है तो बेचक हमको कुछ बता देगा कि पूछो तो वो बेचारे कहाँ अपने आप पूछे कि तब हमसे क्या उम्मीद रखता है उसको अच्छा लगा कि वो मुझको पूछते हैं तो मैंने उसको उत्तर देने के लिए वो लिख लिखा है कि वो टेलीफोन पहुंचे या ना पहुंचे लेकिन ये तो कल उसके पास चला ही जाएगा ये मैं जानता हूं एक रात में क्या घर आता है तो मैं उन लोगों को जो जुटाड़ भेजते उनको सबको कहना चाहता हूं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है मुझको पूछने की एक तो ऐसा समझ लो कि तो है तो दिल्ली का यज्ञ लेकिन वो यज्ञ जो चलता है उनको सबके लिए हिंदुस्तान में जितने पड़े हैं अपने तो वो सब करें तब तुझे अकेला के लिए है कि क्या है तो वो तो उसका नाम ही ये है कि आत्मशुद्धि यहाँ तो सफाई करना जिसे मैंने कल ही कर दिया कि शैतान बैठा है उसके बदले में ईश्वर को बिझा देना और बड़े प्रेम से आदर्श से भाव से पीछे वहां से ईश्वर हट ही नहीं सकता है। इस तरह से बिठा दे रहा हमारा काम नहीं जाता है दूसरा कुछ करना ही नहीं पड़ता है लेकिन उसके निशाने तो होनी चाहिए तब तो ईश्वर को बिझाया चलो उससे क्या हुआ उन तो लोगों को तो कर, कर फाका नहीं करना है सब फाका नहीं कर सकते वो तो फाका तो मेरे शुद्ध में है सबको ऐसा शुद्ध मिले तब तो फाका करें तब मैं ये कह देता हूँ आप लोग सब के साथ प्रेम से चलें आपस आपस में दुश्मनी करते हिंदू मुसलमान हिंदू कह मुसलमान है मारो उसको मुसलमान कह हिंदू मुझको तो मारने के लिए पैदा हुआ ना वो मुझ पर सिख वो कौन है उसको तो, मार ऐसा मुसलमान के, और के मारो तो हिंदू सिखलमान झगड़ाई करे एक, एक तो बुरी बात हुई वो कोई यज्ञ में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया तो लेना चाहता है तो सबके साथ भाई बन जाए जो वीर भाव है उसको बदले प्रेम भाव करे बड़ा चाहू तो उसका भी कोई निशान्त होना चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान जब बन जाए तब पीछे या पाकिस्तान बने तो उसमें क्या हम देखें तो मैं तो उस जगह पे शराब नहीं देखूंगा उस जगह पे अफीम नहीं देखूंगा उस जगह पे कोई कोई कोई ऐसी व्यभिचारी लोगों को नहीं देखूंगा ऐसी व्यभिचारी औरत को नहीं देखूंगा सब ऐसा ही समझेगा सब हमारी बहन अपनी पत्नी है उसको छोड़ कर, सब माता है बहन है लड़की है ऐसा सब करें और परेजकारी से रहे सब साफ सुथरा रखे ये सब करते हैं तो ये कहो कि पाकिस्तान उसके में तो पाकिस्तान का बिल्कुल दुश्मन मुझको पाकिस्तान मैंने तो कह दिया कि पाकिस्तान वो वो वो पाप है तो विशेष पिछले प्रायश्चित करूंगा क्योंकि पाकिस्तान को तो पाक भूमि है उसको मैं कैसे कह सकता था पाक भूमि होना पाक भूमि का वो कोई कोई गुना है। वो तो अच्छी बात है लेकिन ऐसा जब पाकिस्तान बने संस्कृत कहने से नहीं लेकिन करने नहीं तो मैं कहता हूं कि वो भी पाकिस्तान के मुसलमान जितने पड़े हैं वो स्त्री से उन्होंने गुनाह किया है हिंदुओं के सामने मुसलमानों के सामने ये तो मैंने कभी छुपाया नहीं है इतना ही अभी तो देखा कि देखो कराची में क्या हो गया उसमें तो कोई बेगुना सिख थे उसको मारना अब भी सुनते हैं गुजरात में, वो वो से से से कहीं से आते होंगे मुझको तो पता भी नहीं है, सब भागे, जान को बचाने के लिए, जाने के लिए, लिए रास्ते में कट गए उसका शब्द मैं पीछा तो जानता नहीं हूँ तो मेरा दिल कहता है उन मुसलमान भाइयों को आप, आपके नाम से आपके पाकिस्तान में अगर ऐसा ही मंगता रहे तो पीछे क्या हाल होगा इस, इस जंगल में हिंदुस्तान के लोग कहाँ तक बर्माशत करने वाले हैं तो पीछे मेरे जैसा फाका करे एक या सौ आदमी फाका करे और पीछे उनके दिल में बस गुस्सा पैदा हो जाए तो उसको कौन रोकेगा आखिर में एक मेरे जैसा मुश्किल फाका करे उसी क्या हो सकता है तो मैं कहता हूं उनको आप ये काम करें सब मुसलमान अच्छा बन जाता है कोई भी हो कहा से भी आया है वो ट्राइब से पठान आते हैं आप पठानी कहो उनको वो आते हैं उनको भी बस अच्छे बन जाना है शरीफ बनना है और सब मुसलमान वही उसका कफारा होगा कहें नहीं ये तो हम सब सिख वो यहाँ आने वाले हैं वापिस सब हिंदू हैं वो यहाँ आने वाले हैं ऐसा करें और वहाँ वो तो वो तो कहते हैं एक एक कवि ने कहा है बोलो तो मैंने तो कहीं ना पढ़ा उसने कहा है कि अगर आपको जन्मत देखना है तो जन्मत कोई बाहर भी नहीं, नहीं है वो तो एक बगीचा के लिए कहा है वो तो उस उस्ताद लेते हैं ना देखने वाले तो वो लिखा तो है लिखा है तो वो उर्दू में लेकिन मैंने वो पढ़ा वो भी बहुत वर्षों के पहले जब मैं छोटा था तब की बात है लेकिन मैंने वो याद रखा की क्या खूबसूरत चीज है उसको मैं जन्नत नहीं मानता जन्नत ऐसे आता नहीं है नीचे से लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसे ऐसे शरीफ मुसलमान बन जाए शरीफ हिंदू बन, शरीफ सिख सिख बने सब और सब के सब भाई भाई, भाई बन जाए तब तो मैं कहूँगा की वही शेर जो है वो शेर सब दरवासी पर लगाए जाए तो बच्चे भाई में लगेगा तो यहाँ भी लगेगा लेकिन यहाँ कब लगेगा कि अगर पाकिस्तान के लोग सचमुच स्तर से पाक बन जाए दिल साफ हो जाए दिल में एक और कहना दूसरा और करना तीसरा वो तो नहीं है उसमें सिर्फ तो पाकिस्तान को तो साल हो जाता है लेकिन अगर वो बदल जाए और शक्ल बदली कि वो तो अपना दिल को बिल्कुल साफ कर दिया हो यहाँ सेटल में देखता है खुदा बिलासा है ऐसा कर ले तो कह सकते हैं कि जंगत बाहर नहीं पड़ा है जंगल तो यहाँ है अरे लोगों आइए जंगलत में रहना है जनवत में देखना है कि इस दरवासा में प्रवेश करो ऐसे ही पीछे तो उससे हम मुकाबला करेंगे और हम उससे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि यहाँ भी पाकिस्तान में तो है ऐसे ही है पाकिस्तान में हमारे भाई है हम इनके भाई है वो हमारे भाई है हम सब दोनों हिंदुस्तान के टुकड़े तो है रहे चाहे रहा तो क्या न तो क्या हमारा दिल एक हो गया तो भूगोल में टुकड़े रहे तो उससे क्या बना दोनों हुकूमत अलग अलग कही जाए तो भी क्या हुआ सारी हिंदुस्तान दुनिया की हुकूमत एक तो नहीं होगी अलग अलग रहे लेकिन दिल एक मिल गया हमारा तो पीछे हुकूमत पचास रहे पांच रहे उससे मुझको क्या आपको क्या पड़ेगा मैं तो कहता हूँ ना कि साठ हिंदुस्तान की देहात है तो उस साठ हजार देहात वो हुकूमत बनी है हुत उसमें कोई दिक्कत आपको ना आ सकती है मुझको बड़ा अच्छा है उनका व्यवहार भी बहुत छोटा हो जाएगा अच्छा होगा सरल होगा और तब पीछे वो देहातों का काम कोई तो बहने पड़ी है उसके हाथ में छोड़ सकते हैं आप आराम से ऐसी वो खूबसूरत चीज है तो मुझको तो खेती के भी घोट में पी लेता और कोई तो कहे तो पीछा बेवकूफ आदमी है कि एक छोटा सा फाका करता है और उसमें से ऐसी चीज का का कि वो आशा रखता है लेकिन मैं क्या करूं बना हूँ ऐसे और वो बचपन से छोटा था जब मुझको पता भी नहीं था कि अखबार क्या चीज है पढ़ता नहीं था ये बात आप समझे कि मैं सच्ची कहता हूं आपको कोई बना बनाई हुई बात नहीं कहता हूँ मैं अखबारों को भी पढ़ना जानता ही नहीं था पढ़ता नहीं था अंग्रेजी में उसको इतना आता था अंग्रेजी बड़ी मुसीबत थोड़ा पढ़ता था और ऐसा गुजराती भड्डा जान लेता था वो आदमी अखबार पढ़ना कैसे जान सकेगा उसने लिखा है क्या कहा से पढ़ेगा ऐसा अनजाना आदमी तब से मेरा ख्वाब रहा है की हिन्दुस्तान सब में वो राजकोट में नहीं काठियावाड़ में नहीं सारा हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख सब एक बन कर रहे और एक बन कर रहे तो पीछे हम तो बड़े आराम से रह सकते हैं ये है मेरा ख्वाब तो अगर लोग मुझको इसलिए मैं मान लेता हूँ वो ख्वाब स्वराज तो आया हूँ तो निकम आ उसको मैं स्वराज मानता भी नहीं हूँ लेकिन इसी जन्म में जो उस वक़्त एक जवानी में और जवानी भी शुरू होती थी उसमें ये ख्वाब देखा और वो ख्वाब क्या आज सच्चा होता है तो मैं आपको कहता हूँ कि एक मैं तो बुरा हो गया ना मरने के किनारे पर बैठा लेकिन मेरा दिल था और एक छोटा ये ना लड़के लड़कियां हैं ना इस तरीके से ये बुरा नाचेगा तो हिंदुस्तान में तो सब ठेर हो गया हिंदू मुसलमान कोई आपस आई लड़ते तो भिड़ते नहीं है इस तरह से रहते हैं आप लोग सब मदद करें और पाकिस्तान के लोग वो सब सुने मेरी आह क्या सुनना था? लेकिन ईश्वर मेरे पास से था है। ते बात तो सच्ची वो है है उसे क्या हुआ तो उसकी बात है ऐसा करो मुसलमान मान ले, हिंदू मान लें सिख मान ले पारसी मान लें ईसाई मान लें सब भूल जाए कि कभी हम दुश्मन थे कभी हम अलग अलग थे हम तो तो पारसी है शरीफ आदमी है ऐसा कहा जाएगा इस तरह से दोनों हिंदुस्तान बन जाए तो, तो मैं तो नाचूंगा लेकिन आपको भी नाचना ही पड़ेगा और आप नाचेंगे नचावेगा क्या वो तो जो जो वो तो सच्चाई निशा है कि जब वो ईश्वर हमको वो निशा पैदा देगा और ऐसी दुनिया यहां बन गई है तो जिसमें किसी को कुछ डर ही नहीं रहता है कहीं भी एक डर रहता है और कोई पूछे कि आप लोग किससे डरते हैं तो कहें कि हम तो किसी से नहीं डरते एक ईश्वर पड़ा है वहां पड़ा है और हमारे दिल में पड़ा है हृदय आकाश में पड़ा है और इस आकाश में पड़ा है उस ईश्वर से हम डरते हैं दूसरे किसी से नहीं डरते हैं अरे पार जैसा पठान है सीख है उसे नहीं डरते हैं मैं तो डर जाता हूँ तो कहें कि तुम तो ईश्वर से नहीं डरते हैं मैं तो ईश्वर से डरता हूँ लड़के लड़कियां अगर डरते हैं ईश्वर से दूसरे को तो कह सकते मैं तो हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ और ऐसे वो बने तो वो तो आप बनते हैं एक एक बन सकते हैं उसमें ऐसा नहीं कि सारी सोसाइटी की सोसाइटी सोसाइटी कौन है आप और सबसे बनी हुई है और उस सोसाइटी में हम हैं तो हम ऐसे बनते हैं तो सोसाइटी ऐसी बनेगी सोसाइटी हमको नहीं बना सकती इसलिए वो तो एक एक हम मोह में पड़े, इसलिए कह वो करें तब करेंगे सोसाइटी करे हुकूमत करे अरे हुकूमत भी हम हैं सोसाइटी भी हमें सब कुछ हमें। है एक है तो अनेक होगा एक नहीं है तो सब शून्य पड़ा है तो मैं आपको कहता हूं कि एक, एक आदमी जो मैंने बताया है वो कर सकता है कल तो ईश्वर जाने क्या होगा आप तो प्रार्थना के लिए आ जाइए आपको तो पता नहीं था कि मैं आऊंगा कि नहीं